हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बार बार ये सब कार्यक्रम है हमारे स्कूल के प्रचारक कहते हैं कि गीता में उस सार उत्साह यही है कि जीव का कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करना भगवद गीता में हम बहुत प्रकार के आध्यात्मिक उपदेश मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण से इनकी दया से उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है मकृति नो मूढ़ा प्रपद्यंते न राधमा आसुरश्रिता इसका अर्थ है कि चार प्रकार के दुष्कृति ध्रता बदमाश श्री कृष्ण के चरण पर शरण नहीं लगते हैं, वे सदैव कृष्णा भक्ति से विमुख होते हैं तो चार प्रकार के दुष्कृति होते हैं दुष्कृति का मतलब तो काम कहते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं हो सकते हैं लेकिन फिर भी ध्रता बहुत है क्योंकि वो सब काम जो कहते हैं तो इनके विचार में वो अच्छे हैं लेकिन कृष्ण के विचार में आध्यात्मिक विचार में वो सब विपरीत होते हैं। नमाम दुष्कृति इस श्लोक में जो व्यक्ति जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं उनके वर्णन होते हैं तो चार प्रकार की दुष्कृति है मतलब कार या होते हैं, लेकिन वो सब जो कहते हैं वो कृष्ण भक्ति के विपरीत अथवा कृष्ण भक्ति से बहुत दूर होते हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं या कृष्ण भक्ति के विरुद्ध होते हैं तो चार प्रकार के दुष्कृति होते हैं श्री कृष्ण कहते हैं चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में शरण नहीं लेते हैं जो श्री कृष्ण के भाजन नहीं करते हैं तो एक पहल है पहला नंबर है मूढ़ा और दूसरा नराधम तीसरा है माया अपहरित अपहृत ज्ञान और चौथा आशुर भावमाश्रिता तो मूढ़ शब्द का मतलब मूर्ख तो वो गाधा जैसे है तो बहुत काम करते हैं लेकिन सोचते की कृष्ण भक्ति करने का कोई आवश्यकता नहीं होते मेरे ये भक्ति करने का कोई ज़रूरत नहीं है मैं काम करता मैं अच्छा काम करता हूँ मेरे लिए भक्ति करने का क्या ज़रूरत नहीं है काम करते हूँ पैसा प्राप्त होते हैं, और है और मकान है और फैमिली है और है और व्यापार है और कुत्त है और सब कुछ है मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है ऐसे सोचते हैं ऐसे बोलते हैं वो मूढ़ा बहुत है। वो गाधा जैसे पशु जैसे है आहार निद्रा भाई माथु माइथुन छान मैथत पशु इथोपदेश का वचन है कि आहार निद्रा भाई मैथुन पांशुअ करते हैं कहते पीते सोते और मैथुन भी करते है और दौड़ते हैं। तो ये चार अंग मनुष्य भी करते हैं कहते पिते सोते मैथुन करते हैं लड़ाई करते हैं तो धर्मो ही तेषम अधिको भी शेषम धर्मो धर्मे न ही ना पशु बेन तो धर्म कली मानव जीवन में धर्म पालन करना का मौका होते है तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते हैं, वो वाषव मनुष्य नहीं है वो मानव शरीर में पशु है क्योंकि उसकी चेतना पाशविक है तो वो व्यक्ति मूढ़ा बहुत है जो मानव सूर्य प्राप्त करके भी तो खाली शरीर का पोषण में व्यस्त रहते हैं और कृष्ण भक्ति नहीं करते उसमें रुचि नहीं लगते है ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं मूढ़ा कहते हैं मूर्ख मूर्ख है क्योंकि नहीं जानते हैं और जानने की इच्छा भी नहीं होते हैं जीवन का चारम उद्देश्य क्या है नमंग दुष्कृति नूढ़ नाधमा और एक प्रकार का दुष्कृति धुरता है नाधम इसका मतलब नर का समाज में सबसे नीचे तो इसका मतलब नहीं है की चंदा यावन ऐसे नहीं है लेकिन वो ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं भक्ति में तो पता मिल के भी कि भक्ति जीवन का उद्देश्य अगर हम ऐसे व्यक्ति को प्रचार करते हैं तो सुनो भाई जीवन का क्या उद्देश्य है दुर्भ मानव जीवन प्राप्त करके तो भगवत गीता का सुनना चाहिए ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति बोलते मेरा पास समाय नहीं है मैं बहुत व्यस्त हूँ तो काम करते हूँ काम ही धर्म है काम करते हूँ और फिर वो घर वापस जाने के पश्चात तो टीवी देखने ही तो वो ही इम्पोर्टेंट मैच है मैच है टीवी पर तो बहुत व्यस्त रहते हैं भौतिक कार्य में लेकिन एक मिनट भी नहीं निकालते है भगवत गीता कथा सुनने के लिए और भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं होती है और इच्छा भी नहीं होती है भक्ति में रुचि लेना तो वो नराध हम हैं क्योंकि अवसर मिलते हैं मानव जीवन में नरोत्तम होना नरोत्तम मतलब नर समाज में श्रेष्ठ जो है वो एक्चुअली वो भगवान विष्णु का एक नाम है लेकिन जो व्यक्ति जो मानुष जो जीव मानव शरीर मिल मिलते अवसर मिलते कृष्ण कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन बिल्कुल उदासीन होते हैं कृष्ण भक्ति से ओ क्या है क्या है भक्ति भगवत क्या कोई ज़रूरत नहीं है ओ, ठीक है मैं भक्ति करूंगा मैं जब वृद्ध हूँ तो बाद में करू बाद, बाद, बाद, बाद पूरा जीवन में बाद में बाद नहीं बाद नहीं बाद नहीं बोलते फिर मार जाते है और पूरा हरसा नष्ट हो जाते है ऐसे एक उदाहरण है की एक नाली था तो दिवस प्रतिदिवस फूल लेके मंदिर जाता था उसका व्यापार था फूल बेचना तो हार और सोचता था कि आज में आ, मंदिर के अंदर जाके वो दर्शन करूंगा भगवान का दर्शन करूंगा फिर सोचते ही नहीं नहीं काउल जूंगा क्योंकि हाँ रोज आता हूँ तो कौल जऊंगा कोई भी दिन अंदर जा सकता हूँ और जब प्रयोजन हो अंदर में जाके भगवान का दर्शन मानेंगे तो ऐसे पूरा जीवन ऐसे चला गया और एक दिन मैं भी मंदिर के अंदर नहीं गया तो ऐसे भी बोलना है जो गंगा के पास बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी भी गंगा स्नान नहीं करते तो कन्याकुमारी से ही दाक्षिणा मेड से ही बहुत दूर से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए लेकिन जो गंगा के पास रहते है तो ट्यूबवेल का पानी से या, या नल का पानी से स्नान करते हैं सोचते हैं और मेरे लिए करने का कोई जरूरत नहीं है तो खूबी समय कर सकते और जो स्टेशन के पास रहते है तो ज्यादा ट्रेन मिस करते है तो ऐसा है जिनकी अवसर है सोचते हैं सामान्य बात है भारतीय लोग ऐसे बहुत so, सोचते हैं हम हिंदू है ठीक है हम हिंदू है हम कभी कभी मंदिर जाते हैं लेकिन इतना ज्यादा धर्म पालन करना कर, क्या जरूरत है हम कुछ कभी कभी कुछ भजन कहते हैं या मंदिर साल में एक बार मंदिर जाते हैं या भी जाते हैं लेकिन इतना सा गंभीर के साथ भक्ति करना है इसका जरूरत नहीं है ऐसा हम देखते हैं कि आजकल बहुत जवान भारत में भक्ति में रुचि लेते हैं और इनकी माँ बाप बहुत है कि वो धार्मिक होना अच्छा है तो मान दो जाओ वो आचा। लेकिन इतना ज्यादा धार्मिक होना वो अच्छा नहीं है तो काम करो वो सबसे बड़ा धर्म है और मंदिर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो हे भगवान मुर्जा फाइसा दो वो ही फदम धर्म है तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे सोच वो भगवान श्री कृष्ण के वचन में वो नराधम है तो नर समाज में नीचे क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं नहीं करते हैं और करना भी इच्छा भी नहीं और एक प्रकार की दुष्कृति है माया अफर, या अपित इसका मतलब है ज्ञानी लोग भौतिक विचार में ज्ञानी जो है ऐसे ही बहुत पीएचडी एम इत्यादि तो भौतिक ज्ञानी है तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत भौतिक ज्ञानी है बुद्धि है तो पीएचडी होना तो कोई सारा उपाद नहीं है तो पीएचडी होने के लिए तो बुद्धिमान होना चाहिए मैं पीएचडी नहीं है <laughs> यूनिवर्सिटी नहीं गया था पढ़ने के लिए बहुत यूनिवर्सिटी जाता हूँ ऐसे भक्ति थावाचंद के लिए लेकिन खुद पढ़ाई नहीं किया यूनिवर्सिटी में तो ऐसा है बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान ज्यादा शिक्षित लोग हैं जो सोचते हैं कि हम बौरा ज्ञानी हैं और हमारे भक्ति करने का ज़रूरत नहीं है हम ज्ञानी है और भगवान नहीं है और ऐसा प्रचार करते हैं कि भौतिक विज्ञान से हमें प्रमाण देते हैं कि कोई भगवान नहीं है और सब जवान छात्र जो स्कूल में पढ़ते सोच से हो आधुनिक विज्ञान से प्रमाण मिलते कि कोई भगवान नहीं है कोई आत्मा नहीं है जीव आत्मा कुछ नहीं है प्रमाण ऐसे बहुत है लेकिन प्रमाण नहीं है क्या प्रमाण है कि भगवान नहीं है कि भगवान है कि नहीं वो भौतिक विज्ञान की बात नहीं है तो भौतिक विज्ञान के द्वारा की भगवान है अथवा नहीं तो भौतिक विज्ञान का कोई अधिकार नहीं है ये प्रश्न का जवाब देना क्योंकि भगवान ये भगवान शब्द की परिभाषा है कि भगवान भौतिक नहीं है तो कोई भौतिक विधान से हम भगवान को माफ नहीं कर सकते क्योंकि भगवान भगवान का शब्द का मतलब है कि भगवान हमारे मापना के प्रयास के अतीत होते हैं तो ऐसे ही ओ, बड़े ज्ञानी है बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन बुद्धि जो है वो पूरी भौतिक बुद्धि होते हैं और वास्तविक ज्ञान की मैं वास्तविक अध्यात्मिक ज्ञान कि मैं आत्मा हूं मैं भगवान का दास हूँ मैं शरीर नहीं हूँ जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना तो ये ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्ति और ये ज्ञान में कोई रुचि नहीं लेते हैं और वो आत्मज्ञान जो है पूरा देते रहते हैं क्योंकि इतना दम विक होते है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ और मेरे लिए भक्ति करने का कर कोई जरूरत नहीं है तो ऐसा व्यक्ति माया या अप्रत्य ज्ञान तो ज्ञानी है लेकिन आत्मज्ञान जो है कि मैं मैं जीव हूं मैं भगवान का दास हूं वो भौतिक ज्ञान से पूरा अच्छा आच्छादित रि तो इतना बड़ा बुद्धिमान होने के भी तो पूरा जीवन में साक्षात्कार नहीं करते है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है ऐसा तो प्रश्न हो सकते है कि हम सदैव कहते हैं कि बुद्धिमान लोग भक्ति करते हैं। बुद्धि क्या है ऐसे समझना कि इस भौतिक स्थिति दुखमय है और सब कुछ जो यहाँ पर है सब अनित्य है तो कुछ भी नहीं रहेगा ये शरीर भी नाशवान है तो एक दिन आएगा जिसमें इस शरीर का पूरा पतन होगा मृत्यु होगा तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है हम कहा से आए हैं मृत्यु के बाद क्या होगा भगवान कौन है हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे खोज करते हैं तो भगवत प्राप्ति कैसे होते इसलिए गुरु के चरण में शरण लेते रहते आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो यही बुद्धिमान व्यक्ति का प्रयास है लेकिन बहुत बुद्धिमान लोग हैं पीएचडी एमएससी एमबीबीएस इत्यादि तो ये प्रश्न हो सकते हैं कि अगर बुद्धिमान है तो क्यों कृष्ण भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं लगता क्यों तो यही उत्तर है कि वो बुद्धि जिससे पीएचडी प्राप्त होते हैं वो भौतिक या जड़ बुद्धि है ये माया का उपहा है और अध्यात्मिक बुद्धि जिससे भगवत प्राप्ति होती है वो आत्म बुद्धि है और दोनों इलाके पीएचडी एम एस सी होने से भगवत प्राप्ति नहीं होते ऐसे नहीं है कि पीएचडी एमएससी भक्त नहीं हो सकते तो डर शिक्षित व्यक्तियों भी भक्त हो सकते लेकिन समझना चाहिए कि भौतिक ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होते हैं। तो ऐसे देखते हैं बहुत व्यक्ति हैं जो पूरा अशिक्षित होते हैं लेकिन भक्ति शास्त्र में बड़ा ज्ञान ही होते क्योंकि वो शास्त्र ज्ञान वो आत्मधर्म है आत्मधर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और शास्त्र में उपदेश है भगवान की सेवा करो तो शास्त्र में और आत्मा का धर्म है होते समन्वय होते वो में जो जो है जो जीव का परम का, का परम धर्म क्या है भगवान की सेवा करने कृष्ण सेवा करने। वो आत्म धर्म है तो इसलिए जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो अनुभव कहते है शास्त्र से उपदेश में होते कृष्ण भक्ति करने फिर हम करते हैं और अनुभव कहते है कि यही मेरा वास्तविक धर्म है इससे संतुष्टि होती है लेकिन जो डरा ज्ञानी है तो वो ज्ञानी होने से इतना दम विक होते मैं बौ हूँ मैं ज्ञानी हूँ मैं अध्यापक हूँ मैं पीएचडी हू मैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने वाला हूँ तो ऐसे अहंकार से भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं और एक प्रकार दुष्कृति है भावम पूरा है एकदम राक्षस जैसे है रावण रावण्यशि ऐसे बड़े धूर्ता है तो आज काली काल, युग में तो छोटे-छोटे दुर्ते दुर्ते मिलते हैं और रावण जैसे इतने बड़े बदमाश नहीं मिलते लेकिन रावण और हिरण्य के संप्रदाय में बहुत शिष्य है आज का जो बिल्कुल भगवान की भक्ति के विरुद्ध होते क्यों भक्ति करने है ओ, ओ भक्ति बंद करो सब मंदिर बंद करो भक्ति मत करो आ, मानव सेवा करो मानव ही भगवान है तो ऐसे पूरा आसुरिक भाव होते बिल्कु... भक्ति की बाहर भक्ति में रुचि नहीं लेना है वो नहीं है तो एकदम भक्ति के विरुद्ध होते तो, नास्तिक जो है हैं हमें भगवान में विश्वास नहीं है तो अगर खाली विश्वास नहीं है तो वो एक ही बात है लेकिन धर्म के विरुद्ध होते क्यों इतने सब विरुद्ध होते गुस्सा होते भगवान का नाम सुन के गुस्सा होते वो पूरा आसुर होते तो ऐसा ही चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो दुष्कृति या दूरता हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मेरे चरणों में शरण नहीं लेते हैं क्योंकि ऐसी भावना है तो भक्ति से बहुत दूर है आज का काली युग में ऐसे बहुत दुष्कृति है मैं भी बड़े दुष्कृति था अभी तक दुष्कृति हूँ शरम लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और सब दीन हीन बदमाश वैस्को सब जो है सब जो थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो कृपा जो हरि नाम से मिल जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरि नाम की कृपा से वो सब बीन हीन बदमाश नीच अधिक अभक्त दुष्कृति का उद्धार होते हैं भगवान का नाम लेने से श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ प्रतिनिधि और उन्होंने पाश्चात्य जगत और भारत में भी कृष्ण भक्ति प्रचार की और सभी दुष्कृति समाज में ये कृष्ण भक्ति प्रचार किया तो आप देखिए आप सोचिए ये कृष्ण नाम का इतना प्रभाव होते है की लोग जो एकदम भक्ति के विरुद्ध थे जो बिल्कुल अधार्मिक थे हम जो जगत के हैं तो हम पहले मांस खाने वाले हैं माछ अंडा खाने वाले थे और शराब पीने वाले और विचार करने वाले और सभी प्रकार के व्यसन सभी प्रकार के पाप करने वाले थे लेकिन शील प्रभुपात का भक्ति प्रभाव से अभी हमारी रुचि है कृष्ण भक्ति में तो आप देखिए कृष्ण भक्ति का क्या प्रभाव है तो खाली काल में बहुत से लोग हैं जो भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं और भक्ति के विरुद्ध होते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अभी शिल्पावपात की कृपा से भक्ति करते हैं तो जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया है तो ये भक्ति का प्रभाव है भगवान का प्रभाव है तो आप सब पुण्य साली लोग हैं आप बदमाश नहीं है इसलिए आपकी रुचि है ये भगवत कथा सुनने में तो हमारा अनुरोध है आप पुण्यशाली व्यक्तियों, आप महात्मा जन्म के चरणों में तो आप बहुत गंभीर रूप के साथ आपका जीवन में इस कृष्ण भक्ति पंथा ग्रहण कीजिए भगवद गीता यथारूप अध्ययन कीजिए और विशेषकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जप और कीर्तन कीजिए और भक्ति शास्त्र के अनुसार आप सब भक्ति नियम पालन कीजिए और इस प्रकार भक्तिमा जीवन व्यतीत करने से आपका जीवन धन्य होगा और इस देह त्याग के बाद आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इनके पास जाएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे